के के अथर्वेदीयुंडकोपनिषद्वीमुके खंड का विचार कल संपन्न हुआ तृतीय के प्रथम खंड का विचार प्रारंभ होना है भगवान भाष्यकार तृतीय के प्रथम खंड का आउत्रन लिखते हैं व्रत कथन तो अवतरण लिप्ता है व्रतकथनपूर्वक परा विद्या अधिगम्यते यद अधिगमे हृदय ग्रंथ्या संसार कारणस्य अत्यंतिक कारण उपायस्य योगो धनुरादि उपादान उपादानकनिया उक्तः ये इतना है कथन पूर्व में विस्तार से जिस अर्थ को बताया गया उसका संक्षेप में कथन व्रत कथन कहलाता है व्रत कहते हैं जो उक्त है पहले से बीत गया है वो है व्रत और उसका कथन विस्तार से कहे हुए अर्थ का संक्षेप में एक वाक्य में कथन तो पूर्व में क्या बताया है विस्तार से तो कहते हैं परा विद्या उक्ता सौनक जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य अंगिराजी ने दो विद्याएं बताई थी सौनक जी का प्रश्न था कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञात सियादति और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगिराजी ने कहा द्वे देश विद्य पराचो परा अपरा दो प्रकार की विद्याएं हैं उसमें से अपरा विद्या का भी कथन प्रथम मुंडक में ही हो गया और जो द्वितीय मुंडक है उसमें परा विद्या का वर्णन हुआ विस्तार से इसलिए कहते हैं कि परा विद्या उत्ता यानी विस्तरे उक्ता उस पराविद्या की क्या विशेषता है तो कहते यया तद अक्षर पुरुषाख्यम सत्यम अधिगम्यते अधिगम उपलब्धि और किसकी उपलब्धि अक्षर की तो अक्षर दो प्रकार का है एक अव्याकृत अक्षर है मूल अविद्या को भी अक्षर कहा गया अव्याकृत को अव्यक्त को तो परा विद्या क्या वो है जो अव्यक्त रूप अक्षर का लाभ कराती हो प्राप्ति कराती हो वो पराविद्या बताई है इस आशंका का निराकरण करने के लिए अक्षर के विशेषण है पुरुषाख्यम सत्यम जो अव्याकृत अक्षर है अव्यक्त अक्षर है वह तो बाधित होता है इसलिए कल्पित है अनादित्व रूपेण सत्य नहीं है अबाधित नहीं है और ये अक्षर है सत्या पुरुषाख्यम सत्यम और पुरुष कहते हैं पूर्णत्वात् पुरुषः, जो सजातीय विजातीय भेद रहित है उसे कहा जाता है पुरुष तो अव्याकृत आकाश तो विजातीय भेद तथा स्वगत भेद से युक्त है सवयव है ना? त्रिगुणात्मक है तो त्रिगुणात्मक होने से सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उसके अवयव माने जाएंगे तो सवयव पदार्थ में माना जाता है स्वगत भेद जैसे शरीर सवयव होने से उसमें हस्तपाद आदि अवयवों का भेद रहता है हस्त पाद नहीं है पाद हस्त नहीं है शीर पेट नहीं है पेट शिर नहीं है इस प्रकार ये अवयवों का जो परस्पर भेद है उसे कहा जाता है स्वगत भेद और वो होता है सवयव पदार्थ में तो सवयव पदार्थ है ये अव्याकृत अक्षर वो पुरुष नहीं है क्यों स्वगत भेद युक्त है और पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्ण और पूर्ण का अर्थ है सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य इसमें स्वगत भेद है और विजातीय भेद भी रहेगा अव्याकृत आकाश हैं जड़ कल्पित और उससे विजातीय है पुरुष आत्मा वो चेतन है और सत्य है तो विजातीय हुआ न तो इस प्रकार ये अव्याकृत आकाश पूर्ण नहीं है पुरुषाख्य नहीं है और ब्रह्म में ये सब नहीं है अतः पूर्ण है पूर्ण अक्षर कहा जाएगा पुरुषाख्य अक्षर कहा जाएगा ब्रह्म को ओ, अबाधित हैं बाधित नहीं होता सत्य है उसकी उपलब्धि जिस विद्या से हो उसे कहा जाता है पराविद्या उस विद्या को पराविद्या कहा जाएगा और उस पराविद्या के विषय को द्वितीय मुंडक में विस्तार से बता दिया गया और क्या क्या बताया तो कहते हैं और पराविद्या का ही विशेष बताते हैं कि यद अधिगमे हृदयग्रंथ्यादि संसार कारणस्य अत्यंतिक विनाशस्यात। इसमें पराविद्या का विषय विद्या सत्य अक्षर सत्यक्षर को यब्द से ग्रहण करना है यदिगम्य में तो पराविद्या के विषय पुरुषाख्य अक्षर का अधिगम होने पर आत्मरूप से साक्षात्कार होने पर क्या होता है तो संसार का कारण भूत जो हृदय ग्रंथ्यादि है हृदय ग्रंथी शब्द से अविद्यान अध्यास रूप अविद्या आत्मा का अनात्मा कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य अभिमान रूप कार्यविद्या विद्या हृदय ग्रंथिय है और उसका कार्य जो कामना वह भी हृदय ग्रंथ शब्द से लेना है अविद्या काम और कर्म ये है संसार के कारण हृदय ग्रंथि शब्द से ग्राह्य अविद्या काम और शिंतेचाष्य कर्माणि में कर्म शब्द से ग्राह्य कर्म इसे कहा जाता है संसार का कारण और ये जो संसार का कारण है अविद्या काम कर्म इसका अत्यंतिक उच्छेद वो होगा अनात्मा कार्यक्रम संगात में आत्माभिमान रूपा मूल अविद्या कार्य अविद्या का अध्यास का कारणभूत जो मूल अविद्या है उस मूल अविद्या के नाश से नाश कारण सहित नाश को कहा जाता है अत्यंतिक नाश तो यद अधिगम इसमें यद का अर्थ हुआ पराविद्या का विषय ब्रह्म और उसका अधिगम है आत्मरूप से साक्षात्कार तस्मिन् दृष्टे परावरे शब्द से कहा गया जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार वो है अधिगम शब्द से ग्राह्य ब्रह्म कात्म रूप से साक्षात्कार और इसका फल है संसार के कारण अविद्या काम कर्म का अत्यंतिक विनाश और जिस ब्रह्म के ज्ञान से संसार के कारण का अत्यंतिक विनाश होता है उस ब्रह्म ज्ञान का लाभ जिस साधन से होगा संसार के कारण का अत्यंतिक उच्छेद का साधन है ब्रह्माधिगम उस ब्रह्म का अधिगम जिस साधन से होता है वह साधन भी पहले बता दिया गया वो होता है प्रणव उपासना से तो प्रणव प्रणवो धनुष्वरोत्मा ब्रह्मतल लक्ष्य इत्यादि से और धनुर्गृहीतवा औपनिषद महास्त्रम इन दो मंत्रों से बता दिया गया है वह साधन उपासना रूप ब्रह्म ध्यान रूप उसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तद दर्शन उपाय तद दर्शन में तत् शब्द से ग्रहण करना यद अधिगमे में यत शब्द से जिसको लिया जा रहा था तो यद अधिगमे में यथ शब्द परामर्शक है ब्रह्म का इसलिए तद दर्शन उपाय में तत्का भी निकलेगा ब्रह्म तो तदर्शन उपाय यानी ब्रह्म दर्शन उपाय तो यद अधिगमे ब्रह्म दर्शन का उपाय क्या है तो योग योग है ओंकार आलंबनक ओंकार के अभिध्येय ब्रह्म का आत्म रूप से ध्यान वो है योग उपासना और इसे बता दिया गया किससे तो धनुरादि उपादान कल्पनाया उक्त। धनुरादि उपादान है उपादान शब्द का अर्थ ग्रहण ग्रहण तो धनु का ग्रहण बाण का ग्रहण अने धनुर्गृहहीपनिषद महास्त्रम शरम उपासा निशितम सीत तो शर धनु शरसन्धनुग्रहण धनुर्ग्रहण शरसंधान और आयमन प्रत्यंच का खींचना सब बताया था नक्ष्यवेदन ये उपादान कल्पनाया इसमें उपादान को उपलक्षण समझना शरसंधान का आयमन का और लक्ष्य वेधन का वो आयमन क्या है लक्ष्य धनुर् क्या शरसंधान क्या हैं और लक्ष्य वेधन क्या हैं ये सब पहले बताया था शरसन्धान है समाहित तो चित्त मनुष्य जब ओंकार का दीर्घ उच्चारण करता है साधक तो समाहित चित्त में जो चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब मात्र को समाहित चित्त को नहीं समाहित चित्तस्थ प्रतिबिंब मात्र को मय के रूप में निश्चित करना ये शरसंधान है इसे शरसंधान कहा जाएगा अर्चित समाहित किससे होगा वो है उपासा उपासानिशितम शरम उपास निशितम तो उपासना से निशित यानी सूक्ष्म तीक्ष्ण हुआ जो शर यानि बाण वो है आत्मा आत्मा यानि आत्मा की उपाधि अंतकरण उपासना से हो जाता है सूक्ष्म सूक्ष्म ओंकार के ध्वनि का अनुसंधान करते करते ओंकार उपासना से ओंकार उपासना अलग और शरसंधान अलग केवल पहले ओम इत्याक ध्वनि के अनुसंधान में मात्र चित्त को लगाता है साधक तो शुरू में तो बस वाणी से निकला वही खरी और उतना ही ध्वनि चित्त पकड़ लेता है बाकी तो पकड़ता नहीं है फिर धीरे धीरे धीरे धीरे ओम के वो जो ध्वनि निकला वो फैल जाता है जैसे किसी तालाब के बीचों बीच में कंकड़ डालने पर एक तरंग निकलता है और फैलता फैलता तालाब के किनारे तक जाता है ऐसे कोई भी ध्वनि उच्चारित होता है तो वह फैलते फैलते अनंत में विलीन होता है ओंकार का जो अव्यवहार्य स्वरूप है तुरीय ओंकार है वहां जाकर के अमात्र ओंकार में समाहित होता है वो नित्य ओंकार है वो शब्द ब्रह्म है उस ध्वनि के तरंगों में मन को लगाना तो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा तो उससे उसका अनुसंधान करने वाला जो चित्त है जैसे जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि का अनुसंधान करता जाएगा तो सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा वो है ओंकार का ओंकार उपासना से निशित शर और उसका संधान है फिर उस समाहित चित्त में सूक्ष्म चित्त में पड़ा हुआ ओंकार उच्चारण के माध्यम से जो चित्त का प्रतिबिंब वो मैं हूं ये निश्चय तुम पदार्थ शोधन वो हो गया एक प्रकार से शर संधान ओंकार रूप धनु का उपादान हो जाएगा ओंकार को एक आलंबन के रूप में मन को टिकाने के लिए नाम नाम और रूप का अनादि काल से ग्रहण करते करते नाम रूप का ग्रहण करने का अभ्यास मन को हुआ है इसलिए कम से कम उपाधि और जो लक्ष्य के निकटवर्ती हो वो ग्रहण करने से लक्ष्य में मन पहुंच सके ऐसी उपाधि पकड़ानी है वो भी क्यों कि बिना नाम रूप के वह टिकता नहीं है उसको कोई ना कोई आलम मन चाहिए इसलिए यहां पर श्रुति ने आलम्बन बताया नामात्मक कालमन ओंकार ये ब्रह्म का निर्दिष्ट नाम है अभिधान है और उसका अनुसंधान ये है ओंकार उपासना और इससे निश्चित हुआ यानी सूक्ष्म हुआ मन दर्पण साफ हो गया एक प्रकार से और उसमें पड़ा हुआ जो चित्त का प्रतिबिंब वो मैं हूँ ये निर्धारण ओंकार क्या शर संधान है ओंकार को चिंतनीय के रूप में मन को पकड़ाना ये धनुर्ग्रहण करना है और ओंकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप के अनुसंधान में मन लग गया तो एक प्रकार से बाण के नोक को तीक्ष्ण कर रहा है उपासा हो रहा है वो और फिर उपासना से निश्चित यानी तीक्ष्ण हुआ सूक्ष्म हुआ जो बाण उसका संधान करना है उस समाहित चित्तस्थ प्रतिबिंब को मैं के रूप से निर्धारित करना उससे पहले तो असमाहित चित्त जो उपाधि है स्थूल शरीर से लेकर के बुद्धि तक इन्हीं में से किसी न किसी को मैं के रूप से पकड़ता है और अब बिंबक प्रतिबिंबक को ही मय के रूप में निश्चित करना यह शरसंधान हुआ फिर आयमन है धनुष पर बाण को चढ़ा दिया यह संधान हुआ तो फिर खींच करके रस्सी को रखना होता है वो खींचना है आयमन करना का मतलब मैं के रूप में जो निर्धारण हुआ है शर संधान हुआ है और शर को हिलने नहीं देना है इधर उधर इसलिए आयमन करना पड़ता है रस्सी को खींचना पड़ता धनुष पे पीछे बंधी हुई जो रस्सी है वो है उस प्रतिबिंब रूप चेतन को मैं के रूप में निश्चित करना वहीं पर दृढ़ अपने अहंता को रखना यही आम यमन जैसा है और लक्ष्य वेधन माना जाता है फिर लक्ष्य है बिंब ब्रह्म चित्त ये हैं चित्त का आभास प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब रूप तोमर्थ का बिंब रूप ब्रह्म के साथ एक ही भाव ये माना जाता है लक्ष्य वेधन तो प्रतिबिंब को प्रतिबिंब रूप ही न समझ करके वहां बिंब के साथ एकीभूत करना समझना कि वही मैं हूं यह समझ ये वाक्यार्थ ज्ञान है ये वाक्यार्थ ज्ञान एक प्रकार से है लक्ष्य वेधन लक्ष्य वेधन हा तत्व पदार्थ का एकत्व ये लक्ष्य वेधन हुआ अब लक्ष्य निश्चित हुआ कि हमें वो प्रतिबिंब को अपने स्वरूप को केवल प्रतिबिंब रूप ही नहीं समझना प्रतिबिंब तो अनेक है जितने कार्यक्रम संघात उन सब में अंतकरण है अंतकरण में चित का प्रतिबिंब है वे तो अलग अलग है लेकिन सब में बिंब एक है और उन सब प्रतिबिंबों का आपस में तो भेद है औपाधिक लेकिन बिंब के साथ किसी का भी भेद नहीं है वे सब के सब बिंब रूप है तो वो बिंब एक है वो मैं हूं ये अहंग्र उपासना ओंकार को आलमन बना करके बताई गई साधना तदर्शन उपाय के रूप में तद्दर्शन में तत्स्य तद लीजिए वो बिंब रूप ब्रह्म रूप ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार यही तो संसार के कारण हृदय ग्रंथ ग्रंथ्यादि के आत्यंतिक उच्छेद का कारण है निमित्त है और वह बिंबरूप ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार किससे होगा उसका उपाय बताया ओंकार रूप धनु का उपादान रूप जो ध्यान योग तो तदर्शन उपाय योगो उक्त ऐसा अनुय करना योग उक्ता तो योग का निरूपण कैसे किया तो कहते हैं धनुरादी उपादान कल्पनाया इतना हुआ व्रत कथन यानी द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड तक जो बात बताई गई उसका कथन द्वितीय मुंडक में जो बात बताई गई उसका कथन अब ये जो तृतीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ हो रहा है, ये किसलिए है इसे बताते हैं कि अथे दानी तत्सहणी सत्यादि साधना वक्तव्या तदर्थम उत्तरारंभ अथ अथ का ही अर्थ कर दिया इदानी इस समय पराविद्या के कथन के अनंतर स सासाधन परा के कथन के अनंतर तृतीय मुंडक के प्रथम प्रथमखंड से क्या करना चाहिए तो कहते हैं तत्धना तत्सहणी सत्यादी साधना वक्तव्या तो तत्साधनानी इसमें तत् सर्वनाम ब्रह्म ज्ञान का जो उपाय बताया ओंकार आलम्बनक ब्रह्म की अहंग्र उपासना वाक्यार्थ अनुसंधान वाक्यर्थ भावना ये वाक्यर्थ भावना बताई ना पहले वो जो उपाय है उसको लेना है शब्द से ब्रह्मादिकम का जो उपाय वो बताया योग वह योग है वाक्यार्थ भावना ओंकारालंबनक वाक्यर्थ भावना उसे यहाँ पर शब्द से लीजिए इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं इति यथोक्त योग सहकारिणी जो यथोक्त योग है वो है ओंकार आलंबनक वाक्यार्थ भावना रूप उपासना ध्यान ये है यथोक्त योग ब्रह्म साक्षात्कार का साधन और उसके सहकारी ब्रह्म ज्ञान में मुख्य साधन तो रहेगा ये योग ओंकारालंबनक वाक्यार्थ अनुसंधान रूप उपासना ये मुख्य साधन है और उसके सहयोगी साधन उनको कहा जा रहा है तत्सहकारिणी सत्यादि साधनानी शब्द से तो ब्रह्म ज्ञान का प्रधान साधन पहले बता दिया योग उस प्रधान साधन के जो सहयोगी हैं ब्रह्म ज्ञान में वो है सत्य तप ब्रह्मचर्य इनको बताना है इसीलिए तृतीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ होने जा रहा है इसलिए लिखते हैं कि अथ इधानीम तत्सहणी सी वक्तव्या तो जो सत्यादि साधन है वे बताने चाहिए इति इसीलिए तदर्थम उत्तर उत्तरारंभ ये तृतीय मुंडक का प्रथम खंड इसी के लिए शुरू हो रहा है अब मतलब ब्रह्म ज्ञान के साधन के सहकारी बताए जा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का मुख्य साधन तो बता दिया और उस ब्रह्म ज्ञान के मुख्य साधन में सहयोग करने वाले उनको सत्यादि को बताया बताएंगे इस खंड में तो इतना मात्र ही बताया जाए क्योंकि और भी कुछ किया जाएगा तो भष्कर भगवान कहते हैं केवल ब्रह्मज्ञान के प्रधान साधन योग के सहयोगी को मात्र नहीं बताएगा ये खंड और भी क्या किया जाएगा कि जो ब्रह्म ज्ञान है जिससे संसार के कारणों का अत्यंतिक उच्छेद होता है जो योग सहित सत्यादि साधनों का फल है ब्रह्म ज्ञान उस ब्रह्म ज्ञान के विषयभूत ब्रह्म का भी स्वरूप यद्यपि पहले बता दिया है तो फिर यहां भी बताया जाएगा क्यों बार बार बताया जा रहा है तो पहले बता चुके हैं बार बार बताने का उद्देश्य है कि उसका आत्मरूप से अवधारण हुए बिना संसार की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती इन्हें मुक्ति नहीं मिलती और श्रुति है हितय सी उत्तम अधिकारी की भी मध्यम अधिकारी की भी और अधम अधिकारी की भी सबकी हितैसी है वो चाहती हैं सब को वो निरतिश आनंद आत्मरूप से हमेशा सुरित होता रहे हमेशा ब्रह्मानंद में ही डूबे रहे सब के सब ऐसा भगवती श्रुति का आशय है अभिप्राय है तो किसी को किसी प्रकार से और वो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म में स्थिति तो तभी बन पाएगी जब संसार के कारणभूत अविद्यादि का अत्यंतिक उच्छेद हो हृदय ग्रंथ्यादि का अत्यंतिक उच्छेद हो और वो होगा ब्रह्म ज्ञान से ही दूसरा कोई उपाय नहीं है ज्ञानादि वो तो कैवल्यम इसलिए बार बार जो दुर्विज्ञ तत्व है उसका अवधारण शब्द प्रकारातर द्वारा श्रुति करती हैं। तो ये कहते हैं कि प्राधान्य तत्वनिर्धारण चकारातरेण क्रियते कृतम् अपि। कृतम् अपि के पास पूर्ण विराम होना चाहिए तो कृतम अपि ये विशेषण है तत्व निर्धारणंच इसका तत्व निर्धारण का तो कृतम अपि का अर्थ है पहले कर चुके हैं पहले हो चुका है तो भी अपि शब्द का अर्थ है भी पहले कर चुके हैं तो भी तत्व इस खंड में भी प्रकारांतर से किया जा रहा है प्रकारांतर्य न क्रिय थे तत्वनिर्धारण ऐसा क्यों तो कहते हैं अत्यंत दुर्अगाह्यवाद ऊपर से जोड़ देना अत्यंत के पहले तत्व तत्व से अत्यंत दुरअवगाह्यवाद जो तत्व हैं यानी निर्विशेष आत्मस्वरूप हैं निर्विशेष ब्रह्म हैं वो तत्व हैं वह सुगम्य नहीं है सरलता से जानने में नहीं आता दुर्वगाह्य है और केवल दुरवगाह्य अनेक कठिनता से जानने में आता इतना मात्र नहीं अति कठिनाई से जानने में आता है इसलिए कहा अत्यंत दुरवगा्य तो अति कठिन है ब्रह्म को जानना तत्व को जानना हाँ। इसलिए उस अति कठिन तासे ज्ञान जिस तत्व का होता है उसका पुरोक्त प्रकार से यदि ज्ञान नहीं हुआ तो प्रकारांतर से श्रुति चाहती हैं ज्ञान हो इसलिए निरूपण करती हैं तो प्राधान्य तत्वनिर्धारण च प्रकारांतरण क्रिय दे अत्यंत दुर्वकाह्यवात तो मुख्य तो है तत्व निर्धारण उसका साधन है पूर्व में बताया गया योग और सहकारी है सत्यादि तो सत्यादि से सहकृत योग से ये तत्व निर्धारण होगा इसलिए उस तत्व का भी निरूपण शब्दांतर से श्रुति कर रही है प्रकारांतर से के माध्यम से आगे कहते हैं कि तत्र सूत्र भूतो मंत्र परमार्थ परमास्तु अवधारणा उपनसते तो तत्र यानी त्रने तस्ती तस् का तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का विषय निश्चित होने पर कि किस लिए ये खंड आरंभ हो रहा है ये तृतीय मुंडक का प्रथम खंड आरंभनीय है ये निश्चित होने पर यह तत्र का निकलेगा कते सूत्र भूतो मंत्र परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यष्य थे जो सूत्रात्मक मंत्र हैं इसी मंत्रस्थ पदार्थों को बाकी खंड में कहा जाएगा इसलिए इसे सूत्र कहा जा रहा है जैसे तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्य में सूत्र हैं ब्रह्मविद आपनोती परम चार पद हैं तीन पद हैं ब्रह्मविद आपनोति और परम ये सूत्र वाक्य है इसी की व्याख्या है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म से लेकर के फिर पूरा पूरी वल्ली। ऐसे ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया सामनम वृक्षम यह मंत्र माना जाएगा ब्रह्मविद आपनोति परम ये जैसा सूत्र वाक्य है ऐसा सूत्रात्मक मंत्र और इसी की व्याख्या होगी होगा ये अवशिष्ट खंड बाकी जो मंत्र आएंगे तो इसमें यह कहा गया कि सूत्रभूतो मंत्र परमार्थ परमास्तु अवधारणार्थम उपन्यास्यूत्र तो मंत्र का उपन्यास किया जा रहा है उपन्यास है प्रस्तुत करना सूत्रभूत मंत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है किस लिए तो कहते परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम परमार्थ वस्तु है तत्व और उसका अवधारण करने के लिए सूत्रात्मक ये मंत्र हैं, तो तत्वावधारणार्थ इस सूत्रात्मक मंत्र का प्रस्ताव श्रुति करती है उपन्याष्य के पास में पूर्ण विराम होना चाहिए टीका में प्राधान्येन इस तृतीयांत पद का अर्थ कि अपूर्वत्वेन तात्पर्य विषयतया प्राधान्य का अर्थ निकलेगा अपूर्वत्वेन अपूर्वत्वेन का भी अर्थ निकला तात्पर्य विषयतयानी तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के तात्पर्य के विषय के रूप में इस तत्व का अवधारण प्रकारांतर से करना ये तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का तात्पर्य है इसलिए तात्पर्य विषय तो तत्व है तत्व यानि परमार्थ वस्तु और उसी के लिए वो है तात्पर्य विषय परा विद्या का जो विषय है वही तृतीय मुंडक के भी तात्पर्य का विषय है और उस रूप से तत्वावधारण प्रकारांतर से किया जा रहा है यह यद्यपि पहले हो चुका है लेकिन अत्यंत दुरवका्य है जिसमें तात्पर्य बताना है वह हाँ तो अपूर्वत्वेन इति इसका अर्थ करते हैं टिप्पणीकार कि मानांतर अनवगतत्वेन हेतुना ये अपूर्व कहा जाता है जो मानांतर हैं श्रुति प्रमाण से अतिरिक्त प्रत्यक्षादि प्रमाण उसे कहा जाता है मानांतर मान यानि प्रमाण और मानांतर का अर्थ है प्रमाणांतर प्रमाणांतर हुआ प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण और उससे जो अवगत होते हैं घटादि उन्हें कहा जाएगा मानांतर से अवगत होने वाले और उनका प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि का जो विषय नहीं बनता उसे कहा जाएगा मानांतर अनवगत वो प्राधान्य अपुरुत्वेन का अर्थ है अपूर्वत्वेन और अपूर्वत्वेन का अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाणातरण अवगतवेन प्रत्यक्षादि प्रमाणांतर अनवगतवन ये अपूर्वत्व का अर्थ निकलेगा ये हेतु है मात्र वेद कगम्य है उपनिषद है तो उपनिषद से भी एक प्रकार से बता दिया और नहीं अवगत हुआ तो ये उपनिषद की ही जिम्मेदारी बनती है कि उस तत्व की जिज्ञासा लेकर के आए हुए अपने पास जिज्ञासु की जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होती तो शब्दांतर और प्रकारांतर को अपना करके उसे ज्ञान कराएं क्योंकि दूसरा कोई उपाय है, है नहीं प्रमाणांतर है नहीं कि चलो उपनिषद से नहीं समझ में आया तो प्रत्यक्षादी प्रमाणांतरों में से किसी प्रमाणांतर से जानेंगे उसको जानने के साधन भूत प्रमाण यदि अनेक होते हैं तो एक साधन से नहीं जाना गया तो दूसरे साधन से जानते जैसे दो प्रमाण का विषय होता है ना कहीं एक वस्तु संख्या स्पर्श ये संख्या जो है और संख्या द्रव्य ये चक्षु का भी, भी विषय होता है तो इंद्रिय का भी, भी विषय होता है थाली में परोसने वाले ने दो लड्डू डाले हैं कि एक ही डाला है सचक्षुष्क जो है वो आंख से देख सकता है एक है कि दो है और जन्मांध कैसे जानेगा एक परोसा है कि दो परोसा उसको खाना है एक और दो परोसा होगा तो एक निकाल देगा लेकिन आँख है नहीं तो कैसे देखेगा एक है कि दो है लड्डू तो हाथ से वो देखेगा यानी तो इंद्रिय से उसे पता चलेगा कि एक लड्डू है कि दो लड्डू है स्पर्श को माध्यम बना करके फिर वो लड्डू का स्पर्श वो जान लेगा और समझेगा कि दो लड्डू है तो एक निकाल देगा एक खा रखेगा ऐसे तो जैसे एक दो प्रमाण का विषय हुआ लड्डू तो उसमें से एक प्रमाण किसी के पास नहीं है तो दूसरे प्रमाण से वो जान सकता है ऐसे तत्व भी उपनिषदों के साथ साथ प्रत्येक आदि लौकिक प्रमाणों का भी विषय होता यदि तो नहीं उपनिषद से समझ में आया एक दो प्रकार से बताने के बाद भी तो चलो दूसरे किसी प्रमाण से समझ लेते हैं उपनिषद से समझना अपने वश की बात नहीं है ऐसा हो सकता था यदि जिस तत्व का ज्ञान संसार के कारणों के अत्यंतिक नाश का हेतु है वह तत्व प्रमाणांतर का भी विषय होता लेकिन ऐसा नहीं है वो मानांतर अनवगत है मानांतर का अविषय है इसलिए इसी प्रमाण का आश्रय लेना पड़ेगा उसे जानने के लिए और इसी प्रमाण की जिम्मेदारी है और श्रुति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह जानती हैं इसलिए कई प्रकार से बताती हैं ये प्राधान्य न इत्यादि से बताया गया है अब मूल भाष्य हैं मूल मंत्र की व्याख्या रूप भाष्य द्वा दो इत्यादि इससे पहले मूल मंत्र का उच्चारण एवं अर्थानुसंधान करना होगा न वो होगा कल